देवी भागवत दूसरा स्कंद राजा महावीश और गंगा जी को ब्रह्मा जी का साप उसी समय राजा महावीर प्रतीप के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए उनका नाम संतनु रखा गया उन्हें राजर्षि की उपाधि मिली वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हुए जब राजा प्रतीप ने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तमन किया तब उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली वर की अभिलाषा करने वाली वह कन्या जल से निकलकर कर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई वह जांग ऐसी थी मानो साखू का वृक्ष हो तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा कल्याणी तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जंघा पर आ बैठी तुम्हारी क्या इच्छा है उस कन्या ने प्रतीप से कहा राजेंद्र आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ अतएव मैं आपके अंग में बैठ गई आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए तब उस नवयुति सुंदरी कन्या से प्रतीप ने कहा पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता धामिनी यह जान लो अपनी कन्याओं और पुत्रवधुओं के लिए यह स्थान निश्चित है अतः कल्याणी तुम मेरी पुत्र बन जाओ तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलषित पुत्र होगा यह बिल्कुल निश्चित है तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहाँ से चली गई और राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए कुछ दिनों बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पुरुष समाचार कह सुनाए अब वृत्तांत बताने के पश्चात वे राजकुमार से कहने लगे पुत्र मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए और उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए राजन मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा सूज जी कहते हैं इस प्रकार राजा प्रदीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वे वन में चले गए वहां उन्होंने तप आरंभ कर दिया भगवती जगदंबिका की उन्होंने उपासना की तदनंतर समय पर शरीर का परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए अब महातेजस्वी अब महातेजस्वी संतनु के हाथ में राजा का शासन सूत्र आ गया सारे भूमंडल के वे एक छत्र राजा हुए उन नरेश के राजकाल में धर्मपूर्वक सब व्यवहार होता था वे प्रजा की भली भांति रक्षा करते थे सूर्यजी कहते हैं प्रतीप के स्वर्गवासी होने के पश्चात सत्य पराक्रमी राजा संतनों एक बार शिकार खेलने गए वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी उसे देखकर राजा संतनू को बड़ा हर्ष हुआ सोचा पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है यह स्त्री क्या है मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही साकार रूप से विराज रही है उसके मुखार बिंद की ओर राजा के अपलक नेत्र लगे थे फिर भी देखने की आकांक्षा शांत न हुई निष्पाप सोनजी उस समय संतनु मानो अत्यंत उद्विग्न हो उठे उस सुंदरी कन्या के मन में भी निश्चित हो गया कि यही राजा महाम महाभिस हैं अतः वह प्रेम से पुलकित हो गई फिर वह कुछ मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा संतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया अमृत मेवाड़ी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर वचन कहने लगे सुजगने तुम देवी मानुषी गंधर्वी यक्षिणी नागकन्या अथवा अप्सरा इनमें से कौन हो तुम्हारा मुख बड़ा ही मनोहर दिखता है अस्तु सुंदरी तुम जो कोई भी हो इस समय मेरी धनपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है